प्रश्न तृती खबंध बस पर भूत प्रेत दुख देत श्रेष्ठ भाई लक्ष्मण के साथ प्रभु बल के गर्भ से अंधे दुष्ट कबंध के चंगुल में पड़ गए उसने दोनों भाइयों को पकड़ लिया मैं कहूंगा कि यह सकुन शोक विपत्ति तथा भूत प्रेत की पीड़ा का सूचक है नीच सुमीच भली मिटा शाप। सोच मन सगुन संताप मारिच ने उत्तम एवं श्लाघ्य मृत्यु पाई महा अगस्त जी का शाप दूर हो गया पक्षी जटायु की मृत्यु और सीता जी के वियोग का शोक प्रभु के मन में है यह शकुन भय तथा क्लेश की प्राप्ति बतलाता है सुंद नामक यक्ष के द्वारा ताड़का के गर्भ से बारिच उत्पन्न हुआ था महर्षि अगस्त के साप से सुंद भस्म हो गया उस समय ताड़का अपने पुत्र मारिच के साथ महर्षि को खाने दौड़ी तब महर्षि अगस्त जी ने दोनों को साप दे दिया तुम राक्षस हो जाओ श्री राम द्वारा मारे जाने पर दोनों इस साप से छूटे कही सबरी सबसी यसुधे प्रभु सराही फल खात सोच संतोष सबरी ने प्रभु से सीता जी का सब समाचार कहा प्रभु प्रशंसा करके उसके दिए फल खाते हैं यह शकुन कहता है कि चिंता के समय श्रेष्ठ कल्याणकारी बात सुनकर संतोष होगा भवन सुवन सन भेट भई भूमि सुता सुधिपाय सोच तो विमोचन सगुन सुभा मिला सुसेवक सेवक प्रभु की श्री हनुमान जी से भेंट हुई श्री सीता जी का समाचार भी उन्होंने पाया स्वामी श्री राम को उत्तम सेवक आ मिला यह शकुन शुभ है शोक को दूर करने वाला है राम लखन हनुमान मनह दुह दिश परम मिला साहिब सेवक ही प्रभु इस सेवक लाओ श्री राम लक्ष्मण के तथा हनुमान जी के भी मन में दोनों ओर परम उत्साह है इधर तो सेवक हनुमान जी को उत्तम स्वामी मिला और उधर प्रभु को उत्तम सेवक प्राप्त हुआ स्वामी सेवक संबंधी प्रश्न का फल शुभ है खा सुग्रीव प्रभु दीन बाहर सुबह फल सोच भय भी सुग्रीव ने प्रभु को मित्र बनाया और श्री रघुनाथ जी ने उन्हें सुग्रीव को अपनी अभय भुजा का आश्रय दिया इस शकुन का फल मित्रता के लिए शुभ सूचक है, चिंता भय और विपत्ति दूर होगी। बलिबाल बलशाल दली सी नक तुलसी राम कृपाल को बिरध गरी बनिवाज तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु ने अत्यंत बलवान बाली को नष्ट करके मित्र सुग्रीव को बानरों का राजा बनाया कृपा में श्री राम का यही व्रत है कि वे दोनों पर कृपा करने वाले हैं प्रश्न पर शुरू है सप्तक्ष बंधु विरोध न कुशल कुल कुशगुण को टिकुचाल रावन रवि को राहुसो भयोकाल बस भाई से विरोध करने पर कुल का कुशल नहीं होता वही भाई विभीषण का विरोध रावण रूपी सूर्य के लिए राहु हो गया और उसी से बाली काल के वश हुआ मारा गया यह अपसगुन करोड़ों सूचकों का सूचक है किन्नबास पर शान रखे गिर बर जराम काज विलंबित सगुन पला हो ये भल परिणाम वर्षा ऋतु देख कर छोटे भाई के साथ श्री रामदेव श्रेष्ठ पर्वत पर निवास किया इस सकुन का फल है कि कार्य की सफलता में देर होगी किंतु परिणाम अच्छा होगा कपिभालु सब विदा किए कपिनाथ जतन करह आलस तु नाई राम परमाथ बानर सुग्रीव ने सीता जी का पता लगाने के लिए सब वानर भालुओं को विदा किया श्री राम के चरणों में मस्तक झुकाकर कर प्रयत्न करो त्याग दो कार्य सफल होगा हनुमान जी ने श्री राम को प्रणाम किया मंगल मूर्ति प्रभु ने श्री हनुमान जी को आदर पूर्वक पास बुला लिया प्रश्न फल शुभ है डांटे बानर भाल सब ये बिन काज जो जाए हैं सो काल कपिराज कपिराज सुग्रीव ने क्रोध करके सब बानर भालुओं को डांटते हुए कहा समय बीत जाने पर कार्य के बिना जो आएगा वह काल का शिकार होगा मारा जाएगा प्रश्न फल अनिष्ट है जान सिरो मन जान जी कपिबल बुद्धि निधान दीन मुद्रिका मुदित प्रभु पाई मुदित हनुमान प्रभु ने हृदय में हनुमान जी को ज्ञानियों में शिरोमणि तथा बल बुद्धि का निधान खजाना जानकर प्रसन्न होकर अपनी अंगूठी दी उसे पाकर हनुमान जी प्रसन्न हुए प्रश्न फल शुभ है तुलसी करतल सिद्ध सुखाज तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम को प्रणाम करके चलो प्रस्थान करो यह शगुन सुमंगल देने वाला है सब सिद्धिया सफलताएं हाथ में प्राप्त थी समझो साहस करने से सब उत्तम कार्य सफल होंगे साथ नाथ हाथ माथे चले उस बेरी सारंग धरह आने सिद्ध सकेल प्रभु ने मस्तक पर हाथ रखा उनकी अंगूठी मुख में रखकर उन सारंग धनुषधारी का स्मरण करके हनुमान जी चले वे सफलताओं को समेट लाएंगे। यात्रा के लिए उत्तम है। जामवंत जुवराज, तले राम साज। साथ में नील नल कुमुद गद, जाम बान और जुवराज अंगद श्री राम के चरणों में मस्तक झुकाकर चले यह सकुन कल्याण देने वाला है पैठ भी बारे मिले या पानी फल सकुन सिद्ध साधक अभिमत हनुमान जी आदि वीर गुफा में प्रविष्ट होकर से मिले। वहां जल पिया और फल खाए इस सकुन का फल है कि किसी साधक का दर्शन होगा और अभिष्ट कार्य पूर्ण रूप से सफल होगा बन चर बिकल विषादेखी दिय असमंजस बड़ सगुनगत हो को देख करा कर हो, हो जाएगा सब सभी तपत लके हरे हृदय हरा कहत परस्पर गिद्ध गति हरिहरि जीवन आस संति गिद्ध को देख कर सभी वानर डर गये हृदय में निराशा से खिन्न हो गए जीवित रहने की आशा छोड़कर परस्पर जटायु की का वर्णन करने लगे, अकस्मात प्राप्त होगा। प्रभु महिमा कथा करहु तुछी तुछी तुछी पाए। नवीन शरीर पाकर प्रभु की महिमा प्रत्यक्ष दिखलाकर तथा अपनी कथा सुनाकर संपाती संपाति ने जहां धैर्य धारण करो साहस बटोरो सीता जी का समाचार पाकर प्रसन्न होंगे कठिनाई से पार होने का मार्ग मिलेगा गरुण जी के बड़े भाई अरुण के दो पुत्र थे सम्पाति और जटायु ये दोनों भाई बल के गर्व से सूर्य का स्पर्श करने ऊपर उड़े सूर्य का प्रचंड ताप सहन न होने से जटायु तो लौट आए किंतु उनके बड़े भाई सम्पाति ऊपर उड़ते ही गए अंत में उनके पंख भस्म हो गए वे गिर पड़े संयोग उन्हें एक चंद्रमा नाम के गुणीन देख लिया मुनि ने उन्हें आश्वासन दिया कि श्री राम के दूत जब सीता जी को ढूंढते यहाँ आएंगे तब उनके दर्शन से तुम्हारी ये पंख फिर उग जाएंगे बानव के दर्शन से संपाति के पंख उग आए तुलसी राम प्रभाव कहीं मुदित चले सम्पाति सुबती सर उच्चा सफल फल सुमंगल भाति तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम के प्रभाव का वर्णन करके सम्पाति प्रसन्न होकर चले गए तीसरे सर्ग का यह उनचासवा दोहा उत्तम शकुन है आनंद मंगल की पंक्ति बहुत ही कल्याणकारी है